ोचिंदे हम अपण कुयम सारहय च पाणीयम से साविये समय गोयम पा मे तीनोंनमह किं पुण्य चिक्षसी तीर गो अभीतुर पारम गमी गोयमा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 तू तो इस प्रपंच में विशाल संसार समुद्र को तैर चुका है भला किनारे पहुंचकर तू तो क्यों अटक रहा है उस पार पहुंचने के लिए शीघ्रता कर हे गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर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 मैं ऐसा कर रहा हूं ऐसा नहीं है बुद्ध या महावीर या कृष्ण सभी को यही करना पड़ा है करना ही पड़ेगा अगर कृष्ण अर्जुन से कम जानते हो बाहर के जगत के संबंध में तो बात आगे नहीं चल सकती अगर महावीर गौतम से कम जानते हो बाहर के जगत के संबंध में तो बात आगे नहीं चल सकती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 लगेगी नहीं अब मरे हुए आदमी को बीमारी नहीं लगती चारो तरफ प्ले हो चारों तरफ है जाओ मरे हुए आदमी को बिठा दे बीच में आसन लगा के वो मजे से बैठे रहेंगे न हैजा पकड़ेगा ना प्ले पकड़ेगी पकड़े क्योंकि बीमारी लगने के लिए होना जरूरी पहली शर्त वो मरा हुआ आदमी है ही नहीं अब लगेगी किसको को सिद्ध पुरुष को तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि सिद्ध पुरुष एक गहरे अर्थों में मर गया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 साधक के लिए एक और प्रश्न है आसू प्रज्ञ होना प्रकृति दत्त आकस्मिक घटना है या साधना जन्य परिणाम प्रकृति दत्त घटना नहीं आकस्मिक घटना नहीं साधना जन्य परिणाम है प्रकृति है अचेतन आपको भूख लगती है ये प्रकृति दत्त है, आपको प्यास लगती है ये प्रकृति दत्त है आप सोते हैं रात ये प्रकृति दत्त है आप जागते हैं सुबह ये प्रकृति दत्त है, ये सब प्राकृतिक है ये अचेतन है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है यह आपने पाया है यह आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है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 आपकी मूल वृत्तियों से पैदा नहीं होगा कब होगा पैदा ये अगर ये प्रकृति से पैदा नहीं होगा तो फिर पैदा कैसे होगा <फंगागा थे> ये कठिन बात मालूम होती ये तब पैदा होता है जब हम प्रकृति से ऊब जाते ये तब पैदा होता है जब हम प्रकृति से भर जाते ये तब पैदा होता है जब हम देख लेते हैं कि प्रकृति में कुछ भी पाने को नहीं है ये दुख से पैदा नहीं होता जब हमें सुख भी दुख जैसा मालूम होने लगता तब पैदा होता है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 जीसस को देख के ख्याल नहीं आता कि दो व्यक्ति जानवरों की तरह कामवासना में गुथ गए हों और उनके शरीर की बेचैनी और उनकी शरीर की अस्तव्यस्तता अराजकता पशुता और उनके शरीर की वासनाओं की दुर्गंध की कीचड़ से जीसस पैदा हुआ कमल को देख के कीचड़ का ख्याल ही भूल जाता है और अगर हमें पता ही ना हो कि कीचड़ कमल से पैदा होता है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 पूरी रात भी सुहागरात हो जाए तो जरा कठिन कब नशा टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता मुल्ला नसरुद्दीन स्टेशन पर खड़ा था पत्नी को विदा कर रहा था गाड़ी छूट गई किसी परिचित ने पूछा की नसरुद्दीन पत्नी कहाँ जा रही मुल्ला ने कहा हनीमून पर सुहागरात पर। मित्र थोड़ा हैरान हुआ उसने कहा क्या कहते हो तुम्हारी ही पत्नी है ना मुला ने कहा मेरी ही है तो अकेली कैसे जा रही हनीमून पर तो मुल्ला ने कहा हम पिछले साल हनीमून पर हो है ये सस्ता भी था अलग अलग जाना सुविधापूर्ण भी था और फिर मैंने सुना है कि हनीमून के बाद विवाह ठीका हो जाता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 भला किनारे पहुंचकर तू क्यों अटक रहा है महावीर कहते हैं गौतम तेरा इसने मुझसे अटक गया है अब तू मुझे प्रेम करने लगा है ये भी छोड़ पत्नी का पति का मित्र का स्वजन का मोह छोड़ दिया ये गुरु का मोह भी छोड़ ये इसने हिम्मत बना ये आसक्ति मत बना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 पांच मिनट रुकें कीर्तन करें